इदानीं अवांतर प्रयोजन कथन परस्परम ग्रंथारंभम प्रति जानी आप जो है अवान प्रयोजन का कथन मुख्य प्रयोजन बता दिया गुरुपाल सेवा से क्या होता है मोक्ष की प्राप्ति होगी क्योंकि सर्व दुखनाशक ज्ञान के द्वारा सकल गुप्त को क्या करते वो नष्ट करते ग्राह ग्रासिक कर्म का अज्ञान ग्राहको नष्ट करना ही एकमात्र एकमात्रुख कर्म है जिनका ऐसे कमल होते हैं उनसे पूर्वक प्राप्त हो जाती है मुख्य फल फल फल था अब फल भी दे रहे हैं अवांतर फल, अवांतर प्रयोजन कथन कथन पूर्वक ग्रंथ का आरंभ करने की प्रतिज्ञा की जा रही है इस दूसरी श्लोक में तत्पादाम सेवा निर्मल चेत सुखबोत्यत विवेको विधीये तत्दम गुर सेवा निर्मलचेतसा गुरुजनों के सेवा क्या होगा कहते कतिल अंत शुद्ध अंतर्ण क्या होगा शुद्ध तभी तो इस ज्ञान के योग्य हो जाओगे ज्ञान का नाशक ज्ञान गुरु से जो प्राप्त होता है दीक्षा और शक्तिपात के द्वारा आचार रूपेण स्थित जो गुरु है वो क्या करता है शिष्य के अज्ञान को तोड़ देता है एकाथ वो कैसे होगा गुरु कब कर पाएगा जब शिष्य का अंत निर्मल होना चाहिए नहीं शिशि का अंतर्ण निर्मल कैसा हो तबल बहिरंग साधन कितने ना कितन प्रतिपाते वया बहिरंग साधन अंतरंग साधन आगे क्या बोलते हैं श्रद्धा वे तत्परा संय्रिया गुरु के शास्त्रानुरूप वचनों में अत्यंत श्रद्धा होना ये अंतरंग साधन है और गुरु की सेवा ये बहिरंग साधन यदि गुरु के सेवा प्रणाम आदि के द्वारा आपने अंतग्रण शुद्ध नहीं किया है तो केवल ज्ञान सुनने से कोई फायदा नहीं इसलिए कहते हैं तत्पादामु अम्बुरु मेरे कमल गुरु के चरण कमल दंद मेरे दो है ना दो पैर होते हैं द्व युगल ध्वसर धड़ा नहीं धंस मैंने युगल जोड़ा चरण कमल युगल बोलते ना चरण कमल युगल कुछ कह दिया ने? द्वंद की सेवा से निर्मल चेतसा निर्मल चित्त वाले जीवों को शिष्यों को जिज्ञास को मुख्यों को सुख बोध आय अनायास उस तत्व ज्ञान को बोध कराने के लिए तत्व से विवेक को अम विधियत है अब यह जो हम तत्व का विवेक करना का साधन को विधान करने जा रहे हैं क्रिय चर्चा उस प्रक्रिया को बता रहे तुम्हारा तो तो तत्व का विवेक तत्व में कौन सा तत्व प्रत्येक तत्व का विवेक विवेक करना है सिद्ध करना है प्रत्येक तत्व ही परमात्मा है ये जो तम है प्रत्येक तत्व है ये जीव, जीव जिसको कहा जा रहा है यही वह परमात्मा है ब्रह्म है ये सिद्ध करने के योग्य जो प्रक्रिया है वह विवेक है उस विवेक कथन किया जा रहा है श्लोक की व्याख्या कर रहे टीकाकार तत्पाद मैने तस्पादक तत समाज किया तस्य तस्वीर कस किया गो पुरुष लोग अम्बुर चरण ही क्या है कमल है कमल अंबुर है मे कमले अंबु अंबुक है जल जल में रूह रूह मैंने जन्म रूह बीस जन्मी वो आरोह हो रहा है आरोह नहीं बीज का आरोह हुआ बीज उघ रहा है ऊपर उठ रहा है बड़ा हो रहा है तो अम्बुर जल में जो पैदा हुआ कौन है वो कमल इसे आगे लिख दिया कमल द्विवचन है नीवचन अम्बू रूहमूहे अम्बू रूहम अम्बरूहे अम्बरूहानी कमले कमला कमलम कमले कमलानी कयो हो द्वंद ऐसा जो कमलों का दंड जोड़ा दो है युगल है अर्थात गुरु चरण कमल युगल गुरु के पाद में चरण अमरों में कमल दंड मन युगल तस उसका सेवया परिचर्य उसकी सेवा उनकी सेवा करना है गुरु की सेवा गुरु की सेवा कैसे वो भी समझा रहे स्तुति, नमस्कार आदि लक्षण स्तुति करना नमस्कार करना आदि कह दिया अनेकों प्रकार से उनकी वृत्ति उनकी आवश्यकता उनकी स्थिति को तो समझ करके सेवा करना। क्या आवश्यक वो करना क्या आप चाहते हो नहीं करना आपको जो अच्छा लग रह रहा करोगे और गुरु को नुकसान पहुंचेगा तो क्या फायदा होगा आपको अच्छा लगना ये सेवा में बहुत भारी काठिन्य अगले हृदय तक समझना पड़ता है अंदर से चाहता क्या क्या स्तिया है क्या आवश्यकता है चाहते है क्या है वो करना पड़ता है वो बहुत कठिन और जैसे गुरु की स्थिति ऊंची होती जाती है वो बोलेंगे ही नहीं हमें क्या चाहिए क्या शरीर को क्या शरीर मरने दो कोई आपसी तुमको करना है तुम समझो करो नहीं तो मत करो वो नहीं बोलेंगे हमारी सेवा करो हम वही खिलाओ हम वो करते दो शुरू शुरू में गुरु लोग बोलते तो बाद में जैसे उनकी साधना पड़ेगी वैसे सा। उच्च अवस्था में चले जाए ऐसे छोटे मारे जी हम लोग देखते थे कभी वो पानी के लिए भी नहीं बोलते पिलाओ एक गिलास ये भी कुछ जगह पियेंगे वो भी नहीं ऐसी अवस्था ब्रह्मचिंतन है और शेव अपने आप सोचता था उनको प्यास लग रहा होगा इतना टाइम हो गया खाना खाना करके तो ला करके देखा गए इच्छा हुई तो उठा लिया पी लिया नहीं तो उसको तो तो तो। कई बार सोचते थे चलो तो पानी पी लेंगे वहां ग्लास ढक्कर वहां रख दो ग्लास रख दिया उसको ढककर वहां रख दी और शाम तक वही पड़ा रहा था उठा के नहीं देखा प्यास लग रहा है कुछ लग रहा है शरीर का बहारे नहीं शरीर से मतलब ही नहीं मस्त ऐसे संतों के चरणों में हम रहकर पड़े हैं तो पता है कैसे होता है क्या उनकी है उनकी ऐसे संत सिर दर्द हो रहा है कि बुखार हो रहा है कि क्या हो रहा है सभी नहीं बोलते तो हम लोग भस्म लगाने के बहने छूते थे गर्म है जैसे बुखार है विराट है वो बुखार है फिर गोली देकर जो जो देगा देखते क्या दे रहा है महाराज ये लेना है आप अस्पतालों पर जब भर्ती थे गाँव डॉक्टर परेशान थे डॉक्टर बोलते महाराज इधर करवट करो करोट करो महाराज हिसाब करो बंद करो पट पट ऐसा कैसे नलका लगा दी ड्रॉप की गिरेगा नहीं इधर कंट्रोल भी शरीर पर आश्चर्य और सर का भाग डॉक्टर बोल रहा था इनके मछि ऐसे कीड़े हो गए हैं इतना दर्द हो रहा है दूसरा को कहते चिल्ला चिल्ला के मर गया होगा और खराब डॉक्टर लो हैरान है क्या? चाहे सब डॉक्टर भगत हो गया मुझे तो वहाँ टीटा होके आ गए थे दिल्ली से आते थे डॉक्टर स्वयं चेकिंग करने को बुलाने की जरूरत थी इतने प्रभावित हो गए ऐसे महाभव दुनिया में देखा ही नहीं तो मनुष्य देखा ही नहीं की सेवा करना हम लोग तो बोल लो स्टेज बोलो में ये पिछले क्या सेवा बहुत कठिन था उसी से अंतकरण की शुद्धि होती आदि कहकर छोड़ दिया वर्णन नहीं किया क्या क्या स्पृति नमस्कार आदिलक्षण या सेवया परिचर्य निर्मल मन रागादि चेतो अंतकर्ण रातल चेत व्याख्या कर रहे रागादि रागादिदोष दोष चित्त मन है जिनका ऐसे हो जो शिष्य लोग हैं ते तथोक्ता ऐसे शिष्यों के लिए सुख बोधा अनायासेन तत्व ज्ञान उत्पादन आया बोध है मैंने उन लोगों के हृदय में तत्व ज्ञान का उदय हो जावे उसके लिए यह जो वक्षमान प्रकार आगे जो श्लोकों के माध्यम से मैं तत्व अनारोपित स्वरूप तत्व का मतलब क्या अनारोपित स्वरूप शुद्ध जो स्वरूप है आपका उस स्वरूप का बोध कराने के प्रयास अनारोपित स्वरूप क्या है यही आगे बताएंगे इसी श्लोक में अखंडम सच्चिदान लक्ष्य छियालीस श्लोक में अखंड है, है, सच्चिदानंद स्वरूप यह तत्व है, यह अनारोपित स्वरूप है इस स्वरूप का बोध कराने के लिए आगे श्लोक यह प्रकरण शुरू होता है वक्ष्यमाण विवेकः विवेक आरोपिता पंचकोश लक्षणा जगत विवेचन आरोपित पंचकोश अवस्थात्र आदि उप, उप, उप, उप, उपकोष लक्षण जगत आदि रूपयी जो जगत इनका विवेचन विधीयत इनसे पृथक करने की तरीका का विधान किया जाए आप अपने आप को अवस्था त्रय से अलग कर लीजिए अपने आप को आप पंचकोशों से अलग कर लीजिए आप अपने स्वरूप को जान लीजिए वो तो कैसे जाना जाएगा यही प्रक्रिया आपको यहां बताया जाए कैसे आप अपने आप को अवस्था त्रय से अलग करके पहचान सकोगे अपने आप को कैसे पंचकोष से अलग करके विवेक करके समझ सकोगे वो पृथक करके समझने की तरीका बताया जा रहा है विधि मैंने व्यतीत जीव ब्रमण और एकत्र लक्षण विषय संभावना जीव से सत्य ज्ञानांति रूपता टीका जीव और ब्रह्म की एक करना है। तो पहले आपको जीव का स्वरूप सिद्ध करना पड़ेगा और ऐसे करना पड़ेगा जो जीव का स्वरूप है वो ब्रह्म का स्वरूप है तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है सचित आनंद रूप है यदि एक जीव ब्रह्म ही है तो जीव को क्या होना चाहिए जीव भी सचित आनंद रूप होना चाहिए अब कैसे सिद्ध करोगे जीव को सचित आनंद रूप इसके लिए क्या करेंगे तो जीव ब्रमण और एकत्र लक्षण विषय संभावनाया जीव और ब्रह्म का एकत्र रूप जो विषय है हमारे इस ग्रंथ का विषय क्या है जीव ब्रम एक उस विषय की संभावना को स्थापित करने के लिए जीव के अंदर सत्य ज्ञान आदि जी रूपता जीव के अंदर भी सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म जो ब्रह्म का लक्षण है वो जीव में भी है स्थापित करना उसके लिए सबसे पहले हम ज्ञान उसे शुरू करेंगे जीव का जो ज्ञान रूप तो था वो सबसे पहले उठा देंगे सत्य ज्ञान आदि दर्शय दर्शन कराने की इच्छा से आदो सबसे पहले ज्ञान अभेद प्रतिपा नित्यित्व ज्ञान में अभेद सिद्धि के द्वारा नित्यत्व सिद्ध करना चाहती नहीं लोग क्या मानते ज्ञान को अनित्य मानने शनिक मानते इस कारण इसकी विपरीत सबसे पहले सिद्ध करना पड़ेगा ज्ञान नित्य और दूसरा ज्ञान विषय से अनेक नहीं ज्ञान एक ही जागर स्वप्न सुशक्ति इन तीनों ही कालों में ज्ञान एक है इन विषय उसका भेदक बन रहा है तो उपाधि भेद हो रहा है उपाधि भेद से ज्ञान में भेद भ्रांति हो रही है वास्तव में ज्ञान एक है अवस्था जागृत अवस्था स्वप्नावस्था सुशक्ति अवस्था इस प्रकार से प्रतिदिन रात ऐसे करके आप सदा सदाग महीना साल वहा सब लग, पूरी आयु परिंद में एक ही ज्ञान होता है लेकिन वो उपये के कारण से अनेक समान भाषित होता है जैसे बिजली एक होता है एंड जितने प्रकार के बल्ब लगाओ उतनी उतनी आकार उतनी उतनी रंग से भाषित होते जाता है एंड बिजली का स्वरूप एक होता है उपाधि अनेक स्वरूप की प्राप्ति होती उसी प्रकार यहां पर भी समझ रहा है इसे उस बात को साबित करने के लिए आरंभ करते शब्द वेद्या, वेद्या, वेद्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संविद तत्विप्यास्पर्शादयो वेद्या वेद्या हमने विषया वेद कौन है ज्ञान के द्वारा जानने योग्य कौन है वो विषय कौन है विषय कौन कौन है है विषय की होगा वही चित्र्या और उनकी विचित्रता के कारण से जागृत जागृत काल में विषय में ज्ञान में भी भेद प्रती हो रही है शब्द का भेद हो गया स्पर्श का रस का गंध का का, इनके भेद होने से ज्ञान में भी भेद जागर है जागर मने जागृत काले जागृत काल में शब्द स्पर्शाद विषयों की वैचित्रता के कारण से प्रथम ज्ञान भिन्न भिन्न लगता है लेकिन क्या बोला घटक ज्ञान पटक ज्ञान ज्ञान बोलोगे घटक ज्ञान पटक ज्ञान ज्ञान समय क्या है ज्ञान ज्ञान ज्ञान घट ये भिन्न हो रहे इसका मतलब क्या हुआ घट और ज्ञान अभिन्न नहीं यदि घट और ज्ञान अभिन्न होता तो सदा घट ज्ञान घट होना चाहिए टेन भी घट छूट गया दूसरा आगे कौन घट और ज्ञान नहीं है घट और ज्ञान भिन्न है पट और ज्ञान भिन्न है शब्द ज्ञान हुआ शब्द और ज्ञान भिन्न है स्पर्श और ज्ञान भिन्न है रूप और ज्ञान भिन्न है ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान व्यवहार हो रहा है ज्ञान एक है उनसे अलग कर दो इन विषयों को तत्व विभक्ता तत्सं इन विषयों से अलग करके आप ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करोगे को क्या मेरे पता चलेगा दे। एक रूप दे एक रूप वाला होता है वहां कोई भेद नहीं। कहते समझाने के लिए सामान्य प्रकाश है ना अब चार टार्स ले लो, एक गांव दूरी दूरी में खड़ा कर दो टार्क्स चलाने दो बोलो चार चलाओ ऑन करो आप ऑन करेंगे तो क्या होगा उसका प्रकाश तो विशिष्ट प्रकाश दिखा रहा है, है? वो सामान्य प्रकाश पर दिखाएगा नहीं दिखेगा अलग अलग दिखेगा थोड़ी थोड़ी दूरी में लेकिन वो जो विशिष्ट आपने तार्थ से विशिष्ट प्रकाश छोड़ा वो क्या सामान्य प्रकाश को नष्ट कर देता है नहीं करता। और एक विशिष्ट से दूसरा विशिष्ट प्रकाश बीच में क्या है सामान्य प्रकाश लगेगा उसी प्रकार से आपके संतर में क्या है ज्ञान तो एक है पहला घटा तो घट तो ज्ञान हुआ फिर अगर पटक ज्ञान तो ज्ञान तो, तो वही रहा यहां घट घुस गया पट उसको विषित कर दिया तो घट ज्ञान और पट ज्ञान के बीच में जो ज्ञान था वो क्या है, है या नहीं ज्ञान वहां वहां भी है घट के साथ जुड़ा दिया ज्ञान पट के पट भी जुट गया ज्ञान से जो घट भी नहीं पट भी जुड़ने के लिए थे घट जुटे घट जुट जुट, हटा पट आया इस बीच में जो ज्ञान की अवस्था थी वो क्या है शुद्ध होगा विषय है क्या इसी को पकड़ना इसी का नाम नहीं गया इसी का नाम बैठे करना क्या मन जो दौड़ रहा है दौड़ना नहीं आप सब मत आप उसे अलग होकर देखे मन क्या क्या सोच है देखते देखते जैसे स्थिति आप आ जाएगी मन एक की सोचा मन दूसरा सोचता है इस बीच का जो गैप है वो भी आपको दिखाई देगा वही आपका स्वरूप होता है वही चैतन्य होता है वो आनंद होता है उसको अनुभव कर लो। इसलिए कि आपने वृत्तियों को देखो वृत्तियों के साथ बहुमत आप बह जाते हैं गड़बड़ हो जाती है वृत्ति के साथ मनोराज्य करने में आप भी लग जाते वो जो सोच रहा है उसके साथ एक हो जाते हैं नहीं करके तो साक्षी भाव भाव के के नाश को देखते जाओ अपने आप बीच चीज पकड़ना ये में प्रतिबोध प्रति प्रत्येक जो बोध हो रहा है घट गया उसके बीच वो विजित हो पाते तत्व विभक्ता तत्वित उन घटपटारी विषय से विभक्त करके अलग करके जो संविध है एक रूप तो एक रूप होने के नाते न ना कोई भेद नहीं होता या क्या टीकाकार के तत्रतावत उनमें से सबसे पहले विस्पष्ट व्यवहारवधि जागर ज्ञान भेदन अधेद सबसे पहले हम जागृत व्यवस्था क्यों ले रहे क्योंकि यहां स्पष्ट सब चीज विस्पष्ट व्यवहार वाले अवस्था है जागृत कि स्वप्न में क्या है व्यवहार तो हो रहा है लेकिन वो जागते नष्ट हो जाता है इसलिए आपको लगता है स्वप्न में डाउट है संशय पता नहीं कहाँ तो सही है गलत है पता नहीं क्या है लेकिन जागृत में आपको कभी संशय नहीं होता रोज वही पैंट वही शर्ट वही धोती वही कुर्ता वही माला वही ये वही वो बार बार मिलता है बाधित तो कुछ होता नहीं ना इसीलिए आपके जागृत विषयों में व्यवहार अत्यंत स्पष्ट है ऐसे अत्यंत स्पष्ट व्यवहार से युक्त इस जागृत अवस्था में यदि ज्ञान का भेद सिद्ध कर सकूं सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी यहां सिद्ध हो जाए तो अन्य सिद्ध करना आसान हो जाता ज्ञान से सबसे पहले हमें ज्ञान का भेद को इस जागृत अवस्था में सिद्ध करना है साधेती जागृत अवस्था किसको कहते हैं किसका नाम है जागृत अवस्था जागर इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागृत जागर सत्या अनु अनुवृत्ति उसकी व्याख्या कर रहे हैं जागृत क्या चीज है इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होने का नाम जागृत अवस्था इति उक्त लक्षण अवस्था विशेष लक्षण वाला अवस्था विशेष जागृत अवस्था विशेष में वेद्या मने ज्ञान का जो विषय विषयभूत है कौन है वो शब्द स्पर्शाद्य आकाशाद्य प्रसिद्ध शब्द स्पर्श रूपादि है आकाशादि गुणत्य जो प्रसिद्ध है श्र है आकाश गुण है स्पर्श वायु का गुण है रूप अग्नि का गुण हैल का गुण है गंध पृथ्वी गुण है इस विषय जो प्रसिद्ध आधार और आधार रूपण प्रसिद्ध कौन है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इनको भी नहीं। इनकी विचित्रता के कारण से परस्परम गैलक्षण ये परस्पर कैसे हैं? गौर अशुभ समान अत्यंत विलक्षित उनकी विलक्षणता के कारण से पृथक परस्परम भिध्यंत वो परस्पर और उनके खुद के भेद को क्या करते हैं आरोप कर देते हैं ज्ञान में भी आरोप कर देते कर हुआ अलग कर दो रूप रूपंध आकाश आदि से अलग कर दीजिएगा किसको ज्ञान को अपने ज्ञान को अलग करके अनुभव करेंगे विभक्ता कैसे करोगे विभाग वाँग करोगे बुद्धियावेचिता बुद्धि से उनको पृथक करना ना कैसे अलग करना है बड़ा बुद्धि से करना पड़ता है हाथ कट जाता है एक घास होता है जो सीख होती है ना पत्नी सीख होती है के लिए साफ करने के लिए उपयोग करते थे और कैसे घट घर, घरों में चटाई घट डिजाइन बनाते हैं और टांगते हैं चटाई से बनती छोटी छोटी पत्ती सीख होती हमारे पास दिखा वो सीख कैसे निकलता है एक वो एक विलक्षण घास होता है वो घास तलवार घास को बोलती है उसको दोनों तरफ उसके धार उस घास को जिसे चलाओगे ना वो काट देता है खून भी नहीं करता ऐसे विलक्षण घास खड़े उसको काट के लाना ही मुश्किल पकड़ोगे घास का युक्ति से काटना पड़ता है काट के लाओ फिर उसको सुखाओ फिर पानी में डाल, सड़ा, तब वो फाड़ो फिर तीन परत होता है उसमें भी तीन और तो तीनों को निकालो तब अंदर में सीप मिलता है तो सीप को पाने के लिए कितनी मेहनत और कितनी सावधानी भी चाहिए मुंजा देवी सीख का कथम उसी प्रकार प्रक्रिया पर भी आप अपने आप के विश्व अलग करना पड़ेगा असंगे अच्छा तभी दृष्टिभाव आएगा किसी भी, भी आसक्ति रहना वृत्ति आते उसमें बह जाओ जाए किसी भी विषय में लेमात्र भी आसक्ति है तो उस विषय की वृत्ति आएगी या उस विषय तब बह जाओगे अनासक्त तो भाव से होगा दृष्टिभाव से हो गवाश्वादी वैलक्षण्योपे दृथक् विभक्ता विवेचिता इसका नाम नाम इति वेत्तीट पटादी वस्तु जहां हम जान पाते हो जिससे जान पा रहे हो उसका नाम संबित इसलिए फलव्याप्ति वाला लेना संबित क्या फलव्याप्ति वाला वृत्ति व्याप्ति केवल नहीं फलव्याप्ति हो गई गढ़ का ज्ञान हो गया आपको उसको संबित करते हैं। और उस समित में क्या रहता है, इसलिए विषय रहेगा उस विषय पर रख करके तत्संगितेश शब्दादी नाम संबित ज्ञान तब ज्ञान लोग बोले गए उन शब्द आदि का जो संवित था जो ज्ञान था वो कि संबिद हर चीज रहा जुड़ना घटक ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान हर चीज में जुड़ रहा है जुड़ता है अनुसूत वस्तुकोण है घटप इसीलिए वो एक सिद्ध हो जाता है एकाधारे में नहीं, अवभाष नाम होता है असरे गगनम न भी वह निक देते इस आकाश के समान उसका भी कोई भेद नहीं है अत्र प्रयोग इस विषय अनुमान विवाद अध्यासिता समित स्वाभाविकेद शून्य विवादास्पद जो ज्ञान है कौन सा ज्ञान जागृतकालीन ज्ञान कौन सा लेना है जागृतकालीन ज्ञान को लेना ज्ञान कैसा है स्वाभाविक भेदों से शून्य स्वाभाविक भेद क्या होता है स्वगत सुजात जाति तीनों प्रकार का भेद से शून्य क्यों उपाधि परामर्श मंत्री न अविभाव्य मान भेदत्वाद उपाधियों के परामर्श संबंध के बिना उस अविभाव्य मान भेदत्वाद उसके अंदर भेद का भान होता ही नहीं उपाधियों का संबंध न हो तो ज्ञान में भेद भेदान होगा उपाधियों के संबंध से ही ज्ञान में भेद का भान होता है जो उपाधि परामर्शम अंतरे उपाधियों के संबंध के बिना भेद का अविभा दृष्टान क्या गगनवत गगन के सम्मान और विशीष अनुमान कर दे शब्द स्पर्शित शब्द का जो सम्बित वो स्पर्श संबिधो शब्द ज्ञान है वो स्पर्श ज्ञान से भिन्न नहीं है क्यों समित ज्ञान समान एक समेत गगन से दे भेदेना भिन्न व्यवहार उत्पत्त हो इसलिए एक ही संविद्य आकाश समान औपाधिक भेद होकर के घटाकाश पटाकाश मटाकाश जैसे व्यवहार होता है उसी प्रकार से भिन्न व्यवहार होट ज्ञान पट्ञान रूपी भेद व्यवहार की प्रति हो सकती है वास्तव भेद कल्पना बाधकम इसलिए वास्तव भेद ज्ञान में कल्पना करने पर महान गौरव दोष आता है ऐसा बाधक की कल्पना करनी चाहिए आप जागर प्रदर्श हो गया उपाधि के वजह से ज्ञान में भेद है ज्ञान ज्ञान में में में अपने नहीं। ये में सिद्ध हुआ, सकल जो में जितनी हो रही है, सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक जो जो, जो हो रहा है तो तत्व विषयों का जो ज्ञान हुआ है उन सभी में ज्ञान अनुसूत है और तत्व विषय व्यावृत है अतः विषय को छोड़ देंगे तो ज्ञान एक सिद्ध हो गया जागृत में उपत न्याय स्वप्न प्रतिशति पे उसी युक्ति को अब स्वप्न में भी घटाई जा रही है तथा स्वप्ने त्रवेद्यो नागरे नो संते संवित स्वप्ने जैसे जागृत में ज्ञान एक है समित में मैंने स्वप्न में भी संविद ज्ञान है स्वाप्न ज्ञान एक ज्ञान जागृत ज्ञानवत क्यों ऐसे एक एक ही है फिर जागृत स्वप्न भेंट क्या है फिर स्वप्न का नाम जागृति रख दो ना है? वही जो ज्ञान जागृत में वही वहां पर है अलग है नहीं अपने का एक ही है एक ही है तो दो नाम क्यों तब कहते बात ऐसा है अंतर छोड़ा है उपाधि में ही अंतर ज्ञान में अंतर नहीं उपाधि है उसमें जागृत में जो उपाधियां रोज रोज वही मिलता है और स्वप्न में जो उपाधि है वहां का जो सूट बूट पैंट कोट से मिलेगा रोज रोज़ रोज़ एक ही सब होते रहेगा जिंदगी भर फिर वहां जो विषय थे वहां जो उपाधियां थे क्या है आ, श्थिर, श्थिर। श्थिर। वही कह रहे अत्र स्वप्न में जो वेद्य है वो स्थिर नहीं है जागरें जागृत में जो वो वही कपड़ा वही चीजें साफ धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है जो आपको उठते हैं नींद नींद में सीधा लाइट ऑन कर देते हैं सही जगह हाथ जाता है सही बटन दबता है सब कुछ सही हो जाता है क्यों तो वही है ना उपाधि So, जागृत में क्या है उपाधि वही रहेगा तो इस में जो है, स्थिर रहे बहुत अच्छा फिर संकल्प करो रात्रि में दोबारा सोचते हो आज मेरे को वही दोबारा अच्छी संकल्प आवे स्वप्न आवे आ जाएगा वही स्वप्न कभी नहीं आता जिस कोशिश कर लो तो इसीलिए स्वप्न में जो विषय है जो पदार्थ है जो उपाधियां है जो हैं ज्ञान का भेदक जो उपाधि है वो अस्थिर है और जागृत में जो उपाधियां हैं जो संगीत का भेदक है जो विषय है जो हैं, वो स्थिर ये अंतर है इसी वजह से नाम में अंतर कर दिया ज्ञान भले एक है उपाधिकृत भेद के कारण से नाम में भेद हो गया तेदो तत तत्भेद तत इसीलिए उन दोनों में भेद मानते हैं अतः इसे निष्कर्ष निकला तो संबित इन दोनों का कौन दोनों, उन दोनों का? उन जो संविध्य हो कैसा है उसमें कोई भेद यथा जागर वैचित्र विषय भेद रूपया संविदे तथा तेरह प्रकार न जिस पर देखा विषयों की वैचित्रता के कारण से विषयों के अंदर भेदता और संवित में अभेदता, अभेद्यता के कारण से, तथा प्रकार प्रकार है उसी प्रकार से विषय की वैचित्रता से विषयों का भेद और ऐक रूप्यता में होने से अभेद माना जाएगा स्वप्न में भी तेन कर्णसु उपसंहृदेशते हैं स्वप्न का लक्षण स्वप्न किसका नाम है कर्णेश प्रत्यय स्वप्न कर्णेश सारे कर्ण ज्ञानेन्द्रि हमारे ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन है आखने ज्ञान ज्ञान स्पर्श इन पंच अंदर सो गई हैं है। तो प्रत्य जागृत में जो देखा हुआ जाना हुआ वस्तुओं का संस्कार जो अंदर जन्म किसी जन्मों के जागृत होगा उन सबल संस्कारों से जन्म एक ज्ञान विशेष सविषय प्रत्यय विषय विशे, विशेष तो ज्ञान पैदा होता है उस ज्ञान का नाम उस अवस्था विशेष का नाम स्वप्न लक्षण विषयाएव भिन्ना इस प्रकार के स्वप्न अवस्था में भी वास्तव में विषय ही भिन्न होते हैं ज्ञान में कोई भेद नहीं होता ननु य स्वप्न जागर और एकाग्रदा संविद और जागर, जागर, तो भेदा भेदाभ्याम तरी सप्नो जागृति भेदवार आदि यदि यदि मान लीजिए स्वप्न और जागृत जागृत ये दोनों तो एकाकारता विषय भेदा भेदाभ्याम विषय का भेद और संविदा का अभेद ये दोनों में समान है जागृत में भी विषय का भेद है जागृत में जो भेद क्यों विषय की, की से, और जागृत में क्यों? कि का एक रूपता के कारण इसी स्वप्र में भी ये विषय की से भेद है और संविध का एक रूपता के कारण समित में अभेद है यदि ऐसा कहोगे कि जागृत स्वप्र में क्या रहेगा यदि स्वप्न जागर एकाकारता संविदो हो। भेदा भेदा भेदाध्यान एकाकारता से संविद में और विषय का भेद के कारण से जो विषय का के कारण से वहादमान हो गए ऐसा है तो तर फिर तो स्वप्न जागर है यदि भेद व्यवहार ये जो भेद हो रहा है किन निमित निमित्त होगा संज्ञा तब जवाब दिया भाई एक में जो विषय है वो अस्थिर स्वप्न में और जागृत जो विषय है वो स्थिर मैंने स्वप्न परिदृश्यमान वस्तुजातम न स्थिर न स्थायी प्रति प्रतिमात्र शरीर स्वप्न में जो वेद्य था वेद्य मैंने जो परिदृश्यमान वस्तु समूह था वो कैसा है नम स्थाई नहीं है क्यों स्थाई नहीं है यावत काल प्रतीति है तवत काल पर रहता मात्र प्रती मात है जब तक स्वप्न की प्रतीति है तब तक तो घटपटादी विषय है या स्वप्न भंगवा वह सारा विषय क्षण भर में स्वाहा हो जाए कुछ भी नहीं हो इन जागृत में देखा वस्तु तो ऐसा नहीं परिदृश्यमानसुजात स्थायी कालांतर भी दृष्टुम योग्य जागृतकाल में देखा हुआ जो वस्तु समूह है वो स्थिर है क्यों कालांतर में जाओगे ना तब भी वो सारा वैसे वैसे उपलब्ध हो के सामान मार्केट हो जाए आपका तो कहां देखते सब्जी खरीद रोज जाओ, जब भी जाओगे तो सिर्फ सब्जी मार्केट जा ही नहीं सकते आप जो सब्जी मार्केट में आए तो कल वहां नहीं रहेगा तो क्या होगा ढूंढते रह जाओ लेकिन जागृत की विशेषता यही है जिस वस्तु को जाम हम देखता है लगभग वो वस्तु वहीं पर रहता है अचल वस्तु है इसलिए कहते हैं कि स्थिर स्थायी कालांतर पर दृष्टु योग्यता कालांतर देखने योग्य वस्तु नष्ट हो जाए बात अलग है और घर में कोई आदमी नहीं मिला तो मरी गया तो क्या करो से मिलेगा वो इसे दृष्टि योग्य निश्चित रूप मिलेगा ही ऐसा नहीं आप दुकान में गए थे एक चीज आप देख के आए थे और चार दिन बाद आप गए कोई दूसरे को बेच दिया तो क्या करोगे अरे वहां में देखा तो वही इसका जागृत में क्या जागृति सबसे बोलो अरे वो बिक गई माल दूसरा को बेच दिया गया देखने तो योग्य है, देख है लगभग वही कभी मिल जाते हैं। मैंने दुकान तो मिल गया वही वही जगह उस जगह पर चीज उसमें नहीं मिली इसलिए मैंने कहा अचल वस्तु लगभग वही कभी मिल जाता अचल जब तक उस अचल वस्तु को आप तोड़ फोड़ के लक्षण और विलक्षणता के कारण से तदेद स्वप्न और जागृत का व्यवहार भेद हो गया तो यो स्वप्न जागृत और भेद की स्वप्न और जागृत के व्यवहारकृत भेद हो जाता है स्वप्र जागर और भेद तीद स्वप्र जागर के विशेष के कारण से भेद लोगे फिर तो सिर्फ ज्ञान मान भेद मानना पड़ जाएगा नहीं तो यो, एक भी हेतु गर्भम विशेषण एक रूपता केवल कारण से उस संबित में हम आभेश करेंगे स्वप्न जागर और अभिन्न क्यों एक रूपया हेतु हेतु अंदर घुसाया हुआ है छिपा कर रख दिया है और वाक्य में ही है वो हेतु छिपा हुआ उसके हेतु गर्भम विशेष, इसलिए समृद्ध अभिन्न एक रूपत्व एक रूपया की हेतु इस प्रकार से अवस्था द्वय में ज्ञान का एकत्व तो सिद्ध कर दिया गया अवस्था में क्या कर दिया ज्ञान गति एकत्व को आग्रह तीसरी अवस्था एवं अवस्था ज्ञान से एकत्र प्रसादनाय प्रसाद में ज्ञान की एकत्र तो सिद्ध हो गया अब शिष्युति काल में भी ज्ञान है या नहीं ये तो ये सबसे तो बड़ा संशय सृष्टि में ज्ञान होता है होता अनुभव होता है ज्ञान लेकिन उस ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता इसने वेदांत में क्या बोला विषयगत प्रत्यक्ष ज्ञानगत प्रत्यक्ष ज्ञान है या उसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ यानी साक्षी बाधित हो रहा है ये बुद्धि को ग्रहण नहीं होता है आपके अंतकरण की वृत्ति को ग्रहण नहीं हो रहा है कहीं साक्षी के तरह वो अनुभूति ग्रहण इसलिए आपके वो अंतकरण में छिपा हुआ है इसे जगने के बाद आप क्या बोलते हैं? मैं सुख रोक्ष था सोते वक्त सुख का अनुभव नहीं हुआ है ये कैसे बोला सुख्रोक्ष था था बोलते हो ना आप श्रेयाहू बोलोगे जग गए आप श्रेयाहू कैसे बोलोगे आप श्रेया था बोलोगे इस वक्त पहले की बात हुई पहले का अनुभव याद कर रहे हो शिश्ती में सुख का अनुभव नहीं हुआ तो कैसे आपने कहा था और ये भी है ना किंचित कुछ नहीं जानता था सुख के अलावा और किसी चीज को भी अब जानते नहीं थे वहां बोलते हुए न मैं वहां कुछ भी जानता था मैं सुख पुरुष हुआ था और मैं कुछ भी नहीं जानता था ये कैसे बोला मैं ज्ञान का भी आपको अनुभव है सुख का अनुभव है ज्ञान का ज्ञान है सुख का ज्ञान है सिद्ध हुआ जिसे कहते हैं शिशुद्धिकालीन से जो है वह जो ज्ञान है वो क्या है तेन ऐच प्रसाद उनका उन अवस्थात्व में जो एकत्र सिद्ध किया था ज्ञान को उस ज्ञान के को प्रसादन करने के लिए तदरता ज्ञान अनुसार सबसे पहले हमें शिषुद्ध में ज्ञान होता है यह सिद्ध तो और क्या सुप्त सौता तमो बोधो भवस्मृति साबुद्ध विषया अवबुद तत्दा सुप्त सुप्त गर्गे उठाव पुरुष के द्वारा सौषिप्त तमो बोधो शुद्धिक काल में अज्ञान का जो बोध है वो क्या है वो स्मृति है नकिंचित किंचित ये जो बोल रहे क्या है नकिंचित ये न किंचित अवे विषम स्मृति साध विषया और स्मृति हमेशा अनुभूत विषय की होती है जिस विषय का अनुभव नहीं किया उस स्मृति कैसे हो सकता है स्मृति हमेशा अनुभूत विषय की होती है इसलिए तदातम आपको मानना पड़ेगा स्मृति काल में अज्ञान का आपको अनुभव हुआ, हुआ है उस अनुभूत को ही पाव क्या कर रहे हैं स्मृति कर नहीं था। उस अज्ञान क्या संस्कार नहीं बनता संस्कार नहीं है फिर स्मृति कैसे ज्ञान का इसे आपने अनुभव किया और उसके संस्कार बन गया और वही संस्कार उन्हें जब जग जगे तब तो बोल रहे हैं उसे मैं पंच भी नहीं जानता था की कर तो पश्चात उत क्या पहला सोया था बाद में जग गया ऐसे आदमी को हम कहेंगे सुप्तोत्ता अथवा सुप्तम नुसलेंगे सुसुप्ति अवस्था आप आदमी नहीं ही सोया हुआ था उस से, उस से जगा हुआ आदमी का नाम इतिवा ऐसा ऐस व्यक्ति का ऐसे का बोला काली नस्या, तमसो अज्ञानस्य सुप्तुप्तमो सुशक्ति तमस अज्ञान जो अज्ञान का बोध ज्ञान हुआ था क्या था वो न कि साक्कर आप जो बोल रहे हो न कि अवेदिशं अवेदिशं कहाँ का रूपेश भूत काल का प्रयोग कर लंग लगा लंगलता अवेदिशं लुंगलता लुंग्लकार अवैदिशम अवेदिक अवैधिष्टान अविदिशु अवेदी अवैधिष्टम अवेदिष्ट अवेदिशम अविधिष् अविधिष्म लुंग्लकार उत्तम पुरुष एक वचन य स्मृतिरव भवे नान अनुभव वह स्मृति हो सकती है वो अनुभव नहीं हो सकता लेकिन यहाँ उन दोनों के लक्षण बताए थे जागृत अवस्था के लक्षण बताए थे सब तक लक्षण बताए थे लक्षण उन्होंने नहीं लिखा दिखा लिख लो लक्षण सुशक्तरसक्तिलक्षण विशेषज्ञोपंह विशेष बुद्धेनावस्थन सुशक्ति विशेषज्ञोपसंह बुद्धे कारणात्मस्थन शक्ति कारण रूप में बुद्धि स्थित है नष्ट हो गई है ऐसा नहीं बुद्धि है इन कारण रूप में ने विद्यमान है उस कारण रूप में विद्यमान बुद्धि में क्या होता है साक्षी इस अनुभव अज्ञान के अनुभव का संस्कार को रख देता है कारण से इंद्रिय संकर्ष व्याप्ति लिंग आदि अभाव उस समय क्यों अनुभव नहीं हुआ आपको उसी समय क्यों नहीं अनुभव है सुशक्तिकाल में अज्ञान को संा चाहिए ए देखो मैं अज्ञान का अनुभव कर रहा हूँ ऐसे में नहीं बोलते हो जगने के बाद बोलते हो मैं अज्ञान को जानता था लेकिन चित्र में कुछ नहीं जाना था जब अज्ञान में था उस समय क्यों नहीं बोला जागृत जैसे बता रहे हैं क्योंकि उस समय क्या हुआ था जानने का साधन जो भी थे वो कोई भी नहीं था वहाकरणस्य इंद्री सन्निकर्ष व्याप्ति लिंग आदय अभाव अनुभव का साधन क्या क्या है आपके पास इंद्रियां। इंद्रिया अनुभव अनुभव का कारण कौन कौन है अन्य लोग अर्थापत्ति है ना शाब्द प्रमाण अर्थापत्ति अनुपलब्धि इन सब के जो साधन है उनमें से एक भी वहां नहीं था अभाव ठीक तो है नहीं तो क्या वो स्मृति तो क्या निर्णय निष्कर्ष स्मृति तो है, तो है। हमने पहले अनुभव किया हो अवबुद्ध मैने अनुभूत विषय अनुभूत विषय स्मृति होती है अनुभूत विषय स्मृति कभी नहीं होती जिसको आपने अनुभव नहीं किया उस स्मृति कभी होगी कभी सा यार, अवबुद्धो अनुभूतो विषय अवबुद्ध है मैंने अनुभूत है विषय जिसका ऐसी है वो से याया सा सा अनुभव पूर्विका व्याप्ति बन गई तो जो जो स्मृति हुआ करती है वह वह निश्चित रूपेण अनुभव पूर्विका ही होती है व्याप्ति लोक दृष्टा ऐसी व्याप्ति लोक में अत्यंत सुप्रसिद्ध है तस्मात्मा ठीक तो तो है मान लो व्यक्ति भी है प्रसिद्ध दुनिया में मान भी लू ये स्मृति है और इसकी अनुभूत थी उसे क्या निष्कर्ष निकला तब कहते हैं तस्मात तो कारण आज इस का निष्कर्ष निकल गया सुशक्तिकालीन जो अज्ञान था उस सुतिकाल में ये मुझे मालूम हो गया था अनुभव हो गया था अनुभूत विधि प्रयोग एक अनुमान कर रहे हैं हिमता न किंचितिदेदिशं ये जो विवादास्पद ज्ञान कौन न क्या है ये, ये जो ज्ञान है वो अनुभवपूर्वक है यदि ज्ञान पक्ष या तो हिमता न किवेदिशं यदि ज्ञानम पक्ष हो अभवपूर्वक भविब अनुभवपूर्वक ही हो सकता है ये साध्योग क्यों स्मृति हेतु सामे माता जिस माता स्मृतवदृष्टान